श्री तया परि शक्रिमाध्यायी तृतीय मन्द्रठति जीसमे अध्याय का तीसरा मन्द्रठा जा औरी याचा की जी ओ मन्त्र का आयास बे बोले बालिको बन्ध यदि गडबडि बे तु आते हैं मौनरे के शांत वातावरण को बुखराव करें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस मंत्र का जप करो इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना कर एक विचार है कभी यह प्रसंग उपस्थित होता है कि गायत्री मंत्र में चौबीस अक्सर उसे गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर नहीं हुए क्या समझ में आया कुछ भी समझ नहीं है। आपसे कोई यंत्र को पूछने लगे अथवा आपके इस मंत्र पर आक्षेप करते हुए कि ये गायत्री मंत्र नहीं है गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर होते हैं तो जो नहीं जानते जानने वाले को छोड़ वो क्या उत्तर देंगे वो चुप रहेंगे उन्होंने उत्तर ढूंढानी सुनानी सीखानी तो चुप ही रहना पड़ेगा जब कभी इसके आक्षेप किया जाता है सरितादि पत्रिकाओं मे तक्षेप किं जानता वो समाधानी कर् पाता ग्री मन्त्र में चौबीस अक्षर भवते अक्षर का मतल क्या है हा न या नहीं जान बोलिए समझे नी समझ आपने पढ़े हैं आ आदि पढ़े हैं तो एक परिभाषा है कि क ख आ आदि इन सब का नाम अक्सर है ठीक है अभी बात समझ ख आ आदि जिनको व्यंजन बोलते हैं और आप इदि जिनको स्वर बोलते हैं तो यहां छंद के क्षेत्र में गणना जब हम करते हैं तो व्यंजनों की गणना नहीं करते स्वरों की गणना करते हैं। याद कर लो छंद के प्रकरण में गणना जब करने लगते हैं तो व्यंजनों की लों की गणना नहीं करते किंतु चोरों की गणना करते रविता में कितने अक्षर है पा तीन कोका विभाजन हु कि व्यञ्जनो छोड देगे और स्व गिणेगे तु के जगे तीनो यद्धति सम स्वरं की गणनाती है छन्दमय व्यंजनो छोडते है जर गणेन दगो तो हि गिणो मन्त्रि झाया नी ह जि आप मन्त्र बोलते है विश्वानिदे इ चौबीस अक्षर क्या विश्वानिदे मन्त्र में दो अर्थात् चौबीस स्वर है क्या समया व्यञ्जनो छोड दो और स्वरं को गते चले जाओ चौबीस तक तो ये कौन सा छंद होगा गायत्री छंद होगा अभी ऐसे मंत्र जब जब भी आते हैं कहीं उसमत छंद में तो उन सबको गायत्री मंत्र गायत्री छंद हो जाते आ तुम ठीक है या नहीं ऐसे चंद्र नहीं लाने का काम चलेगा हाँ जी नहीं अब सुनो हम यहां से चले गुर व कितने अक्षर हैं तीनों में गूर व तीनों में कितने अक्षर नहीं? तक तक है जी जाने ये ठीक है और तक सभी दूर से लेकर के अंत तक तेईस अक्षर है क्या समझ माया भ नगा सम इ दे से ल स्वामी जी क्या अगी बा <laughs> को चली जा स्वामी क्याले आरते वे पार अक्षर है, है? और लेके चलो और यो यो हीरो नचोदयात तक तेईस अक्षर आप आक्षेप करने वाला ठीक तो कह रहा है गायत्री मंत्र ना तो सारा मेरा की गायत्री है और कहीं कहीं तक, तक सभी तुर से चलेगा मंत्र क्या समझे या तो भूर्भोस्व है कहीं भूर्भो स्व नहीं होगा वहाँ कहा चलेगा तत् सभी तुरम भर गो देवी मी हीरो न तो कितने एक्शन हो जाएंगे और अब दोनों को मिलाने तब भी कितने होंगे सत्ताईस है ना तो ना तो ऐसे गायत्री है और न ऐसे गायत्री है और आप जाएंगे वहां शिक्षक के कौन सा मंत्र जिकाया कि गायत्री मंत्र कौन सा ओम गुरु की गायत्री खाए गायत्री में चौबीस होते हैं इस मतलब सत्ताईस है ना तो आप क्या बोलेंगे व्याकरण के लोग कहा करते थे उससे प्रश्न पूछा जाए तो आकाश की ओर देखे खसूची प्रश्न पूछा तो आकाश की ओर देखने लगे जाए तो ऐसे तो नहीं कर दोगे हैं जी? तो अब बात यहां आई ध्यान देना इस का नाम नाम करने नाम धरना रखना चौबीस अक्षर के आधार पर नहीं है क्या सबने माया मंत्र का गायत्री नाम चौबीस अक्षरों के आधार पर नहीं रखा गया है आगे चलें ऋषियों ने इसकी व्याख्या की निरुस्त कार्य की और उपनिष्कार नहीं थी गायन तम त्राय थी इसकी गायत्री गाने वाले को जब करने वाले को दुख सागर से तहरा देता है इसलिए इसका नाम समझ माया उत्तर क्या देंगे छंद की दृष्टि से इसका गायत्री नाम नहीं है किंतु गाने वाले को उपासना करने वाले को शुद्ध आचरण वाले को दुख सागर से तेहरा देता है इसलिए इसका नाम है अब ये उत्तर हो गए गायन तम त्रायती गाने वाले को तेहरा देता है इसलिए ये एक तो आगे एक और बताऊ ये इतना याद नहीं रहेगा गायत्री गायत्री गाता है भगवान के गुणों को और मनुष्य को देता है तो अंतर आया नहीं थी। थी। जो प्राणों का भी प्राण वह सब गाय थे परमात्मा के गुणों का गायन करता है और गाने वाले को तहरा देता है दो बात जुड़ गई इसका नाम इसलिए गाय इसलिए उसको उत्तर मिल गया तेरे चीजियां हो चाहे आक्षेप नहीं अच्छा जी अब इतना समझने के पश्चात एक बात और आ गई जहां से हम बोलते हैं देवस्य देवस्म धियो यो न इसमें कितने अक्षर है एक नियम है चौबीस में से एक अक्षर घटा दो और तेईस का छंद बना दो उसका गायत्री नाम होता हुआ निचरित गायत्री छंद होगा बोलो एक अक्षर को बचा दो चौबीस थे गायत्री थे और एक अक्षर कम कर दिया तेईस रह गई तो इसका नाम पड़ गया नि गायत्री शुद्ध गायत्री नहीं एक कम अक्षर वाला गायत्री तो भाई यहां देते तो निद्रित गायत्री है छंद के सीधे देखो तो तत्कित ये भी उत्तरा गेरा अब ये बात अहे पतानि याद करते या लिखते हो या भूले हो ये तो आप जानते होंगे। अब इस इ मन्त्र मे बा की क्या है कि कर्म विद्या विज्ञान विद्या विद्या व्यक्ति जानी उपसना कर्ता हैकोमात्मा अधर्म बाता हैर धर्म कीर प्रेरणा देता है मन्त्र का भावया स्वीन तीन से तीन दे गी कर्मकाण्ड की विद्या और ज्ञानकाण्ड की विद्या उपासनाकाण्ड क विद्यां विद्यां को की उपासना करता है धर्म ग्रामीण